अध्याय दो तारे द्वारा पंडितों को रास्ता दिखाया जाना राजा हेरोदेश के शासनकाल में जब यहूदिया प्रदेश के बैतलह गांव में प्रभु यीशु का जन्म हुआ तब पूर्व के देशों से कुछ पंडित येम शहर में आए वे लोगों से पूछने लगे यहूदियों के राजा जिनका जन्म हो चुका है कहां है हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमने एक तारा उदय होता देखा है जो उनके जन्म को दर्शाता है तो हम उनके आगे झुककर प्रणाम करने आए हैं यह सुनकर राजा हेरोदेश चिंता में पड़ गया और उसके साथ यरूशलेम के बहुत से निवासी भी राजा हेरोदेश ने सब प्रधान पुरोहितों और धर्म गुरुओं को इकट्ठा कर उनसे पूछा मुक्तिदाता का जन्म कहाँ हुआ होगा उन्होंने बताया मुक्तिदाता का जन्म यहूदिया प्रदेश के बैतलहम गांव में होगा हम ये जानते हैं क्योंकि बहुत साल पहले परमात्मा के प्रवक्ता मीका ने अपनी पुस्तक में लिखा है ओ बैतलह यहूदिया प्रदेश के गांव तू यहूदिया के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं क्योंकि तुझ में एक शासक पैदा होगा जो मेरी प्रजा इसराइल की चरवाही की तरह देखभाल करेगा तब हैरोदेश ने पंडितों को चुपचाप बुलाकर उनसे पूछताछ की और उनसे यह पता लगा लिया कि तारा उन्हें ठीक किस समय दिखाई दिया था फिर उसने यह कहकर उन्हें बैतलह गांव भेजा जाओ और बालक को खोजो और जब वो मिल जाए तो वापस आकर मुझे बताना कि मैं भी जाकर उनके सामने झुक कर उन्हें प्रणाम करूं राजा का आदेश सुनकर पंडित बालक की खोज में निकल पड़े और देखो जो तारा उन्होंने उदय होता देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था ठीक उस घर के ऊपर ठहर गया तारे को देखकर पंडितों की खुशी का ठिकाना ना रहा जब वे घर के अंदर गए उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा उन्होंने बालक के सामने झुक उसे प्रणाम किया और अपने खजाने के संदूक खोलकर सोना लोबान के टुकड़े और गंदरस की भेंटे बालक को चढ़ाई तब पंडितों ने सपने में परमात्मा का ये आदेश पाकर कि राजा हैरो के पास ना लौटना वे दूसरे मार्ग से अपने अपने देश चले गए इजिप्ट देश में शरण लेना पंडितों के चले जाने के बाद प्रभु परमात्मा के स्वरदूत ने सपने में यूसफ को दर्शन दिया उसने योसफ से कहा उठो बालक और उसकी माता को लेकर इजिप्ट देश को भाग जाओ जब तक मैं लौटने के लिए ना कहूं वहीं रहना क्योंकि राजा हेरोदेश इस बालक की हत्या करने के लिए इसकी खोज करने वाला है तो जोसफ नींद से उठा और रात में ही बालक और उसकी माता को लेकर इजिप्ट देश चला गया और वे राजा हैरोदेश की मृत्यु तक वहीं रहे इसलिए परमात्मा के प्रवक्ता द्वारा किया गया ये वादा पूरा हुआ मैंने इजिप्ट देश से अपने पुत्र को बुलाया बालकों की हत्या जब राजा हेरोदेश ने देखा कि पंडितों ने उसे धोखा दिया है तब वह क्रोध से भर गया उसने सैनिकों को भेजा और बैतलहम तथा उसके आसपास के गांव में उन सब बालकों को जो पंडितों के बताए समय के अनुसार दो साल के या उससे कम के थे मरवा डाला इसलिए प्रभु परमात्मा द्वारा किया गया ये वादा पूरा हुआ जैसा कि उनके प्रवक्ता यर्मिया ने कहा था रामा नगर में रोना और दर्द से भरी आवाजें सुनाई दी कुलमाता राशेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी वह तसल्ली नहीं चाहती है क्योंकि उसके पुत्र मर गए थे इजिप्ट से लौटना राजा हेरोदेश की मृत्यु के बाद प्रभु परमात्मा के स्वर्गदूत ने इजिप्ट देश में यूसुफ को सपने में दर्शन दिया और उससे कहा उठो बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश वापस लौट जाओ क्योंकि जो लोग बालक की जान लेना चाहते थे वे अब मर चुके हैं यूसफ नींद से उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इसराइल देश वापस लौट गया परंतु जब योसफ ने सुना कि राजा अरखेलस अपने पिता राजा हेरुदेश की मृत्यु के बाद यहूदिया प्रदेश में शासन कर रहा है तब उसे वहां जाने से डर लगा और सपने में चेतावनी पाकर गलील प्रदेश चला गया तब परिवार नासरत नामक नगर में जाकर रहने लगा इससे परमात्मा के प्रवक्ताओं की ये बात पूरी हुई उसे नासरी कहा जाएगा